माँ की बातें स्वामी अरूपानंद जयराम बाती अट्ठारह दिसंबर 1909 सौ माँ अपने कमरे के बरामदे में दरवाजे के पास बैठी पान बना रही थी सुबह 9 बजे का समय होगा मुझे नाश्ते के लिए मुरमुरा दिया था खाने के बाद बातचीत चलने लगी मैं माँ इस बार मुझे अधिक दिनों तक मत रखना माँ यदि रहने की इच्छा नहीं हुई तो तुम मेरे साथ जाना समय होने पर देह त्याग के पश्चात सभी भक्त जाएंगे मैं माँ देखना ठीक याद रहे माँ वही तो कह रही हूँ मैं आकर तुमको अपने साथ ले जाऊंगी मैं इस बार तुम मुझे ले जाओ अगली बार जब ठाकुर आएंगे तब मैं उनके साथ आऊँगा माँ ने हंस कहा मैं तो अब और नहीं आ रही हूं। मैं तुम आओ या मत आओ पर मैं तो आऊँगा मेरी आने की इच्छा है माँ हो सकता है तब तुम्हारे आने की इच्छा ही न हो इस संसार में है ही क्या कौन सी चीज़ अच्छी है बोलो तो तभी तो ठाकुर ने सहजन की फली और परवल की पत्ती यह सब छोड़ और कुछ नहीं खाया जब उन्हें संदेश खिलाने जाती तो वे कहते उसमें भला क्या है जैसी मिट्टी वैसा ही संदेश मैं तुम ठाकुर की बात क्यों उठाती हो उनकी क्या किसी से तुलना हो सकती है माँ ठीक ही कहते हो उनके जैसा क्या और कोई हुआ है होने से कोई बात होती इसी समय वरदा मामा मां को चिट्ठी पढ़कर सुनाने आए इन चिट्ठियों में मेरे भाई की भी एक चिट्ठी थी उसमें उन्होंने माँ से मुझे घर भिजवा देने के लिए अनुरोध किया था चिट्ठी छोटी होने पर भी भाषा और भाव की दृष्टि से अच्छी थी सुनकर माँ ने कहा आहा कैसा सुंदर लिखा है फिर मुझसे कहने लगी क्यों संसार में रहना घर परिवार देखना और पैसे कमाना वे मेरी परीक्षा ले रही थी मैंने कहा माँ वह सब मत कहो माँ इतने लोग तो घर संसार कर रहे हैं तुम अगर नहीं करना चाहो तो मत करो मैं तब रोने लगा यह देख वे करुणार्ध हो बोली रो मत रो मत बेटे तुम लोग ही भगवान हो कौन है जिसने भगवान के लिए सब कुछ त्यागा हो ईश्वर के प्रति शरणागत होने से विधि का विधान खंडित हो जाता है विधि को अपना लिखा स्वयं ही काटना पड़ता है ईश्वर लाभ होने से और क्या होता है क्या वे सिंह, दो सिंह निकल आते हैं नहीं उससे सद असद विचार होता है ज्ञान जागता है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार चला जाता है भाव में ईश्वर के दर्शन होते हैं इसके अतिरिक्त भला भगवान को किसने देखा है भगवान ने किसके साथ बातचीत की है भाव में दर्शन भाव में बातचीत सब कुछ भाव में होता है मैं नहीं माँ इसके सिवाय कुछ और भी है जैसे प्रत्यक्ष अनुभूति माँ वह एकमात्र नरेन स्वामी विवेकानंद ने पाया था फिर ठाकुर ने उसकी मुक्ति की चाबी अपने हाथ में रख ली थी आध्यात्मिक जीवन और क्या है जब ध्यान करना ठाकुर को पुकारना यही सब तो है ना यह कहकर फिर वे साहस से कहने लगी और ठाकुर ठाकुर में ही भला क्या है वे तो सब समय अपने ही हैं मैं माँ देखना जिससे मेरा यथार्थ कल्याण हो ठाकुर को ठीक अपना अनुभव कर सकूँ माँ उसके लिए क्या बार बार बोलूँ दृढ़ता के साथ होगा अवश्य होगा